तुम दोनों ने बताया था ना कि एक विक्टिम को इस जगह पर चलाया गया था विक्रांत ने जमीन पर पड़े हुए सफेद मार्ग को दिखाते हुए कहा उन दोनों ने अपना सिर हिलाते हुए सहमति जता दी फिर समंता ने कहा कल हम दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे पहले हमने देखा कि रविचंद्रन फांसी के फंदे पर लटका हुआ था फिर हमने देखा की एक एक डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी उसका सिर कटा हुआ था हम और ज्यादा डर गए पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था तब हम लोग किसी भी तरह से जल्द से जल्द ये आइलैंड छोड़कर भागना चाहते थे फिर हम यहाँ पहुंचे तो देखा कि एक पूरी जली हुई लाश यहाँ पर पड़ी थी उसका पूरा शरीर जल चुका था उस वजह से उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था हम्म, विक्रांत ने अपने हाथ में लिए हुए बादाम को अपने मुंह में डालते हुए कहा अच्छा तो कोई अंदाजा है की कि किसकी लाश थी वो मतलब किसको जलाया गया था जब विक्रांत ने यह सवाल किया तो बहादुर चौंक कर विक्रांत की तरफ देखने लगा जबकि समन्ता ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया प्रसाद प्रसाद था शायद। ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आर यू आरिशोर sure? मतलब तुम्हें पूरा यकीन है कि वो प्रसाद ही था विक्रांत ने समन्ता की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहा हाँ हाँ लेकिन कैसे तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो उसका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था सर मुझे उसका कपड़ा याद है उस दिन उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वो मुझे अच्छे से याद है समन्ता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा सर आपको क्या लगती है जिसको जलाई गई थी वो प्रसाद नहीं है क्या इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा आपके पास तो प्रोफेशनल फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का भी टीम है ना? विक्रांत ने अपना हाथ आगे किया और एक पुलिस वाले ने उसके हाथ में जूस का एक गिलास रख दिया विक्रांत ने स्ट्रॉ की मदद से जूस का एक सिप खींचा और फिर छोड़ते हुए इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखने लगा। कुछ पल तक उसने अशोकन को घूरने के बाद उसके ठीक बगल में खड़े एक जूनियर पुलिस वाले को इशारा करते हुए कहा तुम थोड़ा जमीन पर लेटो। मुझे एक चीज देखनी है हम्म क्या वहाँ मौजूद बाकी लोग विक्रांत की बात नहीं समझ सके विक्रांत ने एक पुलिस वाले को विक्टिम की फोटो दिखाते हुए कहा जैसे ये मरा पड़ा हुआ है ठीक इसी तरह तुम भी लेट जाओ विक्रांत का ऑर्डर मिलते ही उस पुलिस वाले ने बिना किसी देरी के डेड बॉडी का रोल प्ले करना शुरू कर दिया ठीक जिस तरह से जली हुई डेड बॉडी की फोटो विक्रांत के फोन में थी उसी तरह से वो पुलिस वाला जमीन पर पड़ गया था विक्रांत बड़े ध्यान से उसे देखने लगा और फिर अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कुछ जोड़ने घटाने लगा उस पुलिस वाले को चारों तरफ से घूम घूम कर देखते हुए वो उसको ऑब्जर्व करने लगा वहीं पर मौजूद बाकी के पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो सब विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे लेकिन विक्रांत बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपनी ही दुनिया में मस्त था कुछ पल तक वहाँ खड़े रहने के बाद विक्रांत अचानक ऐसी वहाँ से टेंट की तरफ चल पड़ा उसके पीछे पीछे बाकी के पुलिस वाले भी चलने लगे विक्रांत जैसे जैसे कि जिस रास्ते होता हुआ बढ़ता जा रहा था उसके पीछे पीछे बाकी के पुलिस वाले भी बढ़ते जा रहे थे उधर जब डेड बॉडी का रोल प्ले करने वाले पुलिस वाले को यह एहसास हुआ कि उसका काम खत्म हो चुका है तो वो भी फटाफट उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े पर लगी मिट्टी को हाथों से झाड़ कर साफ करते हुए तेजी से विक्रांत के पीछे भागने लगा अब विक्रांत टेंट में दूसरे क्राइम सीन के पास पहुँच चुका था जहां पर काल ने एक विक्टिम का गला काट कर उसकी हत्या की थी विक्रांत ने टेंट के भीतर पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ सेकंड तक इधर उधर बिखरी हुई चीजों का निरीक्षण किया इसके बाद उसने अपने हाथ में पेन को चाकू की माफिक पकड़ कर एक पुलिस वाले की तरफ इशारा किया विक्रांत के इशारा करते ही वो समझ गया की अब की बार उसे दूसरी डेड बॉडी का रोल प्ले करना है विक्रांत ने पेन को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे सीधे ही पुलिस वाले के गर्दन पर लगा दिया पुलिस वाले ने भी विक्रांत के साथ इस प्ले में पूरा सहयोग किया और जैसे ही पेन उसके गले में टच हुआ वो तुरंत जमीन पर गिर गया और डेड बॉडी की तरह लेट गया ना ना ऐसे ना ना नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना है विक्रांत ने उस पुलिस वाले को दोबारा खड़े होने के लिए इशारा किया पहले तुम यहाँ खड़े हो यहाँ विक्रांत ने किसी फिल्म डायरेक्टर की तरह उस पुलिस वाले को सही जगह आरोप खड़ा करके उसे समझाते हुए कहा अब यहाँ तुम खड़े रहोगे और फिर जब तुम्हें चाकू लगेगा तब तुम पहले थोड़ा स्ट्रगल करोगे खुद को बचाने की कोशिश करोगे और फिर थोड़ी देर बाद तुम जमीन पर गिरोगे और तब डेथ होगी ओके समझ गए हाँ हाँ ठीक है चलो हम्म ये चाकू लगा ये अब तुम खुद को बचाने की कोशिश करो हाँ हाँ ऐसे ऐसे ही आ, ये ये हाथ पर चढ़ाओ हाँ अब अब नीचे गिरो नीचे हाँ अब जाके डेथ होगी ये हाँ। विक्रांत ने एक्टिंग करने के साथ ही उस पुलिस वाले को कमांड देना भी जारी रखा और जैसे जैसे विक्रांत बोलता जा रहा था ठीक वैसे ही वो पुलिस वाला एक्टिंग भी कर रहा था जैसे विक्रांत ने उसको मरने के लिए कहा तुरंत ही वो जमीन पर लेट गया और फिर वो कुछ इस तरह ऐसी जमीन आरोप चित्त होकर पड़ गया मानो वाकई में अब उसकी बॉडी में जान नहीं हो लेकिन सर इंस्पेक्टर अशोकन ने अपने साउथ इंडिया वाले टोन में बोलते हुए कहा वो मर्डरर ने जो विक्टिम को एनस्थीसिया का डोज दी थी उसका क्या जब विक्टिम पर अटैक हुई तब तो वो खुद होश में नहीं रहा होगा ना? तो फिर वो कैसे खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करेगा विक्रांत ने बिना कुछ कहे बगैर अपने होठो पर उंगली रखते हुए अशोकन को शांत रहने का इशारा किया वो कुछ देर तक टेंट के अंदर बाहर आ जाकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता रहा तकरीबन 10 मिनट तक यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद विक्रांत यहाँ से चलता हुआ बीच के किनारे जंगल की तरफ चल पड़ा उसके पीछे पीछे बाकी के पुलिस वाले भी उत्सुकता के साथ चलते जा रहे थे इस दौरान ना तो कोई विक्रांत ऐसी कुछ कहने की हिम्मत दिखा रहा था और न ही विक्रांत किसी को कुछ बता रहा था हाँ बीच बीच में वो समंता और बहादुर से जरूर कुछ ना कुछ सवाल करते हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था टेंट से निकलने के बाद विक्रांत जंगल के एक पेड़ के पास पहुंच गया वहाँ पेड़ पर उसने रस्सी का एक फंदा टंगवाया और फिर उस फंदे को ध्यान से देखने लगा लेकिन इस बार कोई भी पुलिस वाला सामने आकर डेड बॉडी की एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ सबको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत क्राइम को रिएक्ट करने के चक्कर में किसी को फंदे पर ही ना लटका दे हालांकि वहाँ पर विक्रांत ने किसी से भी रोल प्ले करने के लिए नहीं कहा बल्कि वो खुद ही कुछ देर तक पेड़ को उसमें लगी रस्सी को देखता रहा कुछ पल तक वो क्राइम सीन को समझने की कोशिश करता रहा हालाकि उसके साथ मौजूद लोगो को कुछ समझ नहीं आ रहा था की विक्रांत वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा था वो लोग हैरत भरी नजरों से विक्रांत को देखते हुए उसकी एक्टिविटी को समझने की नाकाम कोशिश कर रहे थे खैर विक्रांत ज्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं रहा बल्कि वो जंगल के उस रास्ते पर चलने लगा जहाँ से होकर भागते हुए कौशिक ने अपनी जान बचाई थी अब तक पुलिस को ये पता लग चुका था कि पेट में चाकू लगने के बाद कौशिक ने किस रास्ते ऐसी भागने की कोशिश की थी जिस जगह पर कौशिक को चाकू मारा गया था ठीक उस जगह पर पहुंचने के बाद विक्रांत इधर उधर घूमते हुए उस जगह को ध्यान से देखने लगा